को सांकर अध्याय ब्राह्मण दो शांक्याध्या का अपने पिता के पास आकर उलाहना देना अथैनम वसतोपमया चक्रेनादृत्य वसती कुमार आजगा आजगामा पितर तम हो होवाचेति वाव नो भा इति इति स्वेद पंचमा प्रश्नान राजन्य बंधु वेदेति जहार फिर राजा ने श्वेत केतु से ठहरने के लिए प्रार्थना की किंतु वह कुमार ठहरने की परवाह न करके चल दिया वह अपने पिता के पास आया और उनसे बोला आपने यही कहा था ना कि मुझे सब विषयों की शिक्षा दे दी गई है पिता हे सुंदर धारणा शक्ति वाले क्या हुआ पुत्र मुझसे एक छत्री बंधु ने पांच प्रश्न पूछे थे उनमें से मैं एक को भी नहीं जानता पिता वे कौन से थे पुत्र ये थे ऐसा कहकर उसने उन प्रश्नों के प्रतीक बतलाए अपनी विद्या गर्व मेलम वसत्या अथानरम अपनीयद्याभिमनगर्वेल प्रकृत श्वेतकेत वसत वसती प्रयोजन नोपमंत्रीयाचक्रे इसंत पाद्यम आच्नीयताूपमंत्रणवा राजा अनादृत्यं वसती कुमारः श्वेतकेतु पद पदुद्रवा प्रतिगतवान प्रतिगतवातर प्रति स चाजगाम पितरम आगत चोवाच तम कथम किले किले नोश्मान भवान पुरा समावर्तन काले नौस्मा भवरा सवर्तन कालिष्टान वोचदिति इसके पश्चात उसके विद्याभिमान को तोड़कर इस प्रकरण में प्राप्त सेतुकेतु से वसति ठहरने के लिए ठहरने के प्रयोजन से प्रार्थना की अर्थात श्वेत केतु से कहा आप यहाँ ठहरिए और सेवकों से कहा अरे पाद्य और अर्घ लाओ इस प्रकार राजा ने विनयपूर्वक निवेदन किया किंतु वह कुमार उस निवास का निरादर कर प्रद्रुद्राव अपने पिता के पास चल दिया वह पिता के पास आया और वहाँ आकर उससे बोला किस प्रकार बोला आपने पहले समावर्तन संस्कार के समय यही कहा था ना कि तुझे सब विद्याओं में अनुशिक्षित कर दिया गया है सोपाल पिता कथम केन ककारेण तो दुखम उपजात हे सुमेध शोभना मेधा यस्यति सुमेधा शुनु मम यथा वृत्तम पंच पंच संख्या कान प्रश्नान मा, माम राजन्य बंधु प्रश्नाजन्यबंधुराजन्यबंधव यसे परिभव वचनमेतराजन्यबंधुरी अप्रक्षीत पृष्ठवात अपि न वेद न विज्ञात वानस्मी, ते विज्ञातवास् कतृा इति पिछ पुत्र इमे थे इतिहा प्रतीकानी मुखानी उदाज हारोद आहितवान पुत्र का उपालंबयुक्त वचन सुनकर पिता ने कहा हे सुमेध तुझे किस प्रकार दुख उत्पन्न हुआ है जिसकी सुंदर मेधा शक्ति होती है उसे सुमेधा कहते हैं पुत्र ऐसे साथ जैसा मेरे साथ जैसे हुआ है सो सुनिए मुझसे एक राजबंधु छत्रबंधु ने पांच प्रश्न पूछे थे उनमें से मैं एक को भी नहीं जानता जिसके राजन्य छत्री बंधु हो उसे राज राजन्य बंधु कहते हैं यह राजन्य बंधु तिरस्कार सूचक वचन है राजा के द्वारा पूछे हुए वे प्रश्न कौन से थे इस प्रकार पिता के पूछने पर पुत्र ने वे ये थे ऐसा कहकर उन प्रश्नों के प्रतीक मुख्य संकेत बतलाए पिता आरुणि का उनके विषय में अपने अनभिज्ञता बताकर उसे शांत करना और उनका उत्तर जानने के लिए प्रवाहन के पास आना सहोवाच तथा न स्वजानी था यथाद किंच वेद सर्व तत्भ्यम अवोचम प्रेत तो वस्याव इति भवन गि स आजगा गौतम यवाह से जैवलरास तस्मासन्मक हास्कार भोवाच वरम भगवते इति उस पिता ने कहा तात हमारे अनुसार ऐसा समझ कि हम जो कुछ जानते थे वह सब हमने तुझ से कह दिया था अब हम दोनों वही चले और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक उसके यहाँ निवास करेंगे पुत्र आप ही जाइए तब वह गौतम जहाँ जैवली प्रवाहन की बैठक थी वहाँ आया उसके लिए आसन लगा लाकर राजा ने जल मंगवाया और उसे अर्घ्य ध्यान किया फिर बोला मैं पूज्य गौतम को वर देता हूँ अर्थात आप जिस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं वह कहिए है, मैं उसकी पूर्ति करूँगा स होवा च पिता पुत्र क्रद्धम उपसमयस्था तेना प्रकार जानी था गृही था यथा यथाद किंच विज्ञान जातम वेद सर्व तत तोभ्यम अवोचम जानी था कोनो मम प्रियतरोस्ती जानामी। यद रक्षिष अहमप्येतना यद्राजा पृष्ठ तस्मा प्रे ग्रतीत ग्रह्मचर्य वस्तावो विद्यामित स आह भवन न तस्य तस् मुखि उ क्रुद्ध पुत्र को शांत करने के लिए उस पिता ने कहा हे तात हे वस, तो हमसे इस प्रकार समझ कि जो कुछ विज्ञान मैं जानता था वह सब मैंने तुझसे कह दिया था ऐसा ही तू जान भला तुझसे अधिक प्रिय मेरा और कौन है जिसके लिए उसे छिपाऊंगा। राजा ने जो पूछा है वह तो मैं भी नहीं जानता अतः तो आ वहाँ चल हम दोनों विद्योपार्जन के लिए राजा के यहाँ ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक निवास करेंगे उस पुत्र ने कहा आप ही जाइए मैं तो उसका मुंह भी नहीं देख सकता स आ जगा गौतमो गोत्र तो गौतम आरुणि प्रवाह से जय वले रास्थायिका ष्ठिद्व प्रथम स्थाने तस्म गौतमया गता यासनम अनुपम आहृतोदक भृत्राहर यांच अथ अर्घ्यम् पुरोधता मंत्रवन चैवम् पूजाम् मधुपरक पूजा तम तुभ्यं वरम इति गौताभ्यम लक्षणम् व गौतम गोत्रत गौतम आरुणि जहां प्रवाहन जैवालिका आसन आश, स्थायिका बैठक थी वहां आया है। ये दो प्रथमा के स्थान में है क्योंकि आस वह क्रियापद है अतः तो प्रवाहन जैवली यह उसका कर्ता होना चाहिए षठी होने के कारण ही आस का अर्थ आसन किया गया है अपने पास आए हुए उस गौतम के लिए राजा ने उचित आसन देकर सेवकों से जल मंगवाया और फिर पुरोहित द्वारा अर्घ और मंत्रयुक्त मधुपर्क कराया इस प्रकार पूजा कर उसने गौतम से कहा मैं आप भगवान गौतम को गौ अस्वाधिर देता हूँ आरुणिका प्रवाहन से अपने पुत्र से पूछी हुई बात कहने की प्रार्थना करना स होवाच प्रति मे सवरोम तो कुमार अभास आभास्ताम ते ब्रूहती उसने कहा आपने मुझे जो वर देने के लिए प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार आपने कुमार से जो बात पूछी थी वह मुझसे कहिए स होवाच गौतम प्रतिज्ञा तो मेमस वरसा श्याम प्रति कुत्मा यां याम्तु वाचम कुमारस्य मम समीपे पुत्री वाचम अभासथा प्रश्न रूप तामें ब्रही सो वर उस गौतम ने कहा आपने इस प्रतिज्ञा में मुझे यह वर देने का जिज्ञा की है कुमार अर्थात मेरे पुत्र के समीप आपने प्रश्न रूप जो बात कही थी वही आप मुझसे कहिए वही मेरा वर है यह वर देने के लिए अब आप अपने को सुस्थिर कीजिए प्रवाहन का उसे दैव वर बताकर अन्य मानुष वर मांगने के लिए कहना स होवाच देवेश वै गौतम तद्वरे सो मानुषारण उसने कहा गौतम वह वर, वर तो दैव वरों में से है तुम मनुष्य संबंधी वरों में से कोई वर मांगो स होवाच राजा दैवेशु वरेशु तद्वय गौतम यस्व प्राथयसे मानुषाण अन्न्यतम प्रार्थ्य वरम उस राजा ने कहा गौतम तुम जो वर मांगते हो वह तो दैवरो में से है मनुष्य संबंधी वरों में से कोई वर मांगो